का लक्षण है यथार्थ अनुभव से कि लक्षण तत्व तत्प्रकार यजते यार्थ अनुभव का लक्षण क्या है पूछा गया यथार्थ अनुभव से कि लक्षण तत्व तत्प्रकार कुभ यथार्थ तद्वान् तत्प्रकार जो अनुभव है तत्सब से हमेशा विषय का जातीय धर्म को लेना जैसे घट है विषय जिसका आपने अनुभव किया उसका जाति क्या है घटक है ना तथ्य से क्या लूंगा घटत्व तथ्य से लेना है घटक विषय का जो धर्म तो तत्वती मैंने घटत्वती घटत्व वाले में घटत्व को ही प्रकार रूप अनुभव करना इसका नाम यथार्थ अनुभव घटत प्रकार का अनुभव अयंट यथार्थ अनुभव में, रजतत्व प्रकार का अनुभव करने का नाम इदम रजत अनुभव होगा वो यथार्थ अनुभव मनुष्यत्व वाले में मनुष्यत्व प्रकार की आपने अनुभव किया तो अयम मनुष्य जो अनुभव है उसमें क्या कहेंगे यथार्थ और ये मनुष्यत्व वाले में पशुत्व को ग्रहण कर लिया या पशुत्व वाले में मनुष्यत्व ग्रहण कर लिया तो वो अयथार्थ है तद्वती तत में तत्व प्रकार नहीं रहा पशुत्वती में पशुत्व प्रकार यथार्थ है पशुत्वती में मनुष्यत्व प्रकार कर दिया तो अयथार्थ घटत्वती में घटत्व प्रकार का अपने अयन घट अनुभव किया यथार्थ में प्रकार का करता हो पट भ्रांति कर लोगे तो का प्रकार जैसे इस गया ज्ञान हो रहा है आपको रजत आपने देखा और उस रजत में इधम रजतम ऐसा अनुभूति हुई इसका मतलब क्या रजतत्व धर्म वाला रजत रूपी वस्तु में आपने रजतत्व को ही प्रकार रूपेण अनुभव किया प्रकार का मतलब क्या अवच्छेद धर्म रूपेण ग्रहण कर लिया अवच्छेद का धर्म रूपेण आपने ग्रहण कर लिया किसको रजतत्व को कहा रजतत्व वाला रजत में समझ रहा है ना रजतत्व वाला रजत में रजतत्व को आपने धर्म रूपेण अनुभव किया अनुभव हो गया इदम रजतम तो वो यथार्थ कहा जाएगा उसी का दूसरा नाम क्या है इसी अनुभूति को न्याय बोधनी में देखिए त्र यथार्थ अनुभव लक्ष्य दो प्रकार दंडों का दशा यथार्थ व उन दोनों में से तत्र तेज उन दोनों में से यथार्थ अनुभव को लक्षित कर रहे हैं तद्वती इत्यादि शब्दों से मूलकार अन्नम भट्टी तद्वती सप्तम विशेषत्म तद्वती में जो सप्तमी है उसका अर्थ क्या विशेषत्तम और तमेश किसको लेना प्रकारी भूतो धर्मो धर्मोधर्तव्य तथ से हमेशा जिस वस्तु को अनुभव कर रहे हो उस वस्तु में जो प्रकारी भूत धर्म प्रकार का मतलब क्या सामान्य से भेद को विशेष हो प्रकार हो बहुत पहले लिखाया सामान्य से भेद को विशेष प्रकार जो सामान्य है उसका भेदक जो विशेष धर्म तुम ढूंढ लेते हो उस विशेष धर्म का नाम है प्रकार या अवच्छेद रजत है रजत भी त्रपी है घट भी द्रव्य रजत भी द्रव्य है पट भी द्रव्य सभी द्रव्य हैं। है द्रव्य दृष्टि कौन से देखता हूं तो घट पट रजत आदि में कोई भेद नहीं है इन भेद कौन है? द्रव्य दृष्टि सभी सामान्य है इन सामान्य को भेदन करने वाला उस रजत में रहने वाला धर्म क्या है रजतत्व उस रजतत्व का दूसरा नाम इसलिए क्या कहते यहां प्रकाश इसी प्रकार घट में पटादियों से अलग करने वाला एक धर्म है उस धर्म का नाम वो धर्म कौन है घटक धर्म कुछ घटक धर्म को कहते हैं प्रकार घटक, गट घटक ज्ञान में घट प्रकार है घटक। पटक ज्ञान में पट का प्रकार है पटत रजत ज्ञान में रजत के प्रकार है रजतत्व इसलिए कहते है कि देखो तत्म हमेशा प्रकारी भूत जो धर्म उसको धारण करनी चाहिए तथा इसे लक्षण क्या तद विशेषिकव सती तत्प्रकार का अनुभवत्म यथानुभव यथार्थानुभव का लक्षण कर रहे हैं तद विशेषक सती तत्प्रकार को अन तत्प्रकार अनुभवत्म कर तद दिया तद्वद विशेष तत्व सती हमें निरुप निरूप नहीं बोल रहे हैं केवल सती करें ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए परस्पर संबद्ध होना चाहिए नहीं करे विशेषता भी होनी चाहिए प्रकार का भी होनी चाहिए तत्प्रकार ये क्या है यथार्थ अनुभव का लक्षण बन गया उदाहरण दे उदाहरण रजते इदम रजतमित ज्ञान अत रजतत्व रजतत्व प्रकार रजतम ये क्या है ज्ञान ज्ञान में रहेगी विषयिता यह विषयिता को निरूपण करने वाला कोई न कोई विषय है तो विषय कौन है यहां रजत अत इस रजत रूपी विषय में क्या रहेगी विषयता वह विषयता इस रजत में तीन रूपेण भाषित होता है संसर्गता प्रकारता और विशेष्यता संसर्गत यहां पहले विशेष कौन है बोल दिया रजत प्रकार कौन है रजतत्व जो प्रकार होगा और विशेष होगा उन दोनों के संबंध का नाम यहाँ संसर्गता वो कौन है यहाँ वर्तमान स्थान में समवाय इस समवाय संबंध संसर्गता निर्विदा संवाय संबंध आवर्दार विषय रजतत्तावन रजतत्विजतछन रजतत्विष्ठ प्रकार विशेषता शाली ज्ञान रजतमित यथारुभव विशेष भी है प्रकार भी है यह विशेष कैसा है रजतत्व वजत का मतलब क्या रजतव से पूछा जाए मनुष्य क्या है मनुष्य मनुष्य धर्म वाला वध क्या है वाला के लिए ना? राय वाला है वाला जो होता है भुवानी वाला ये वाला बहुत है यहाँ पे दो वाला तो मनुष्यत्व वध हो गया मनुष्य इसका रजतत्व कौन है रजत तो विशेष कैसा है तथ इसलिए रज तत्व क्या लेना है बोला इन्होंने प्रकार तक धर्म को लेना तो सम क्या हो गया तत्शब्द हो गया और इस रजतव को क्या बोलेंगे तद्वध है ना तो तत्व प्रकार है और तत्व क्या है विशेष ऐसा ज्ञान है इदम रजतम सा है तद विशेषक भी है और तत्प्रकारक भी है अतिव इस अनुभव को हम यथार्थ अनुभव कहेंगे लेकिन यदि आप निरूप निरूपक भाव नहीं कहेंगे तो यथार्थ स्थल में अति व्याप्ति हो सकता है सिर्फ टिप्पण कार्य के नीचे अत्र प्रकार तद्वत्तावच्छेद तो समुन्दावच्छिन्द ना ग्राहिया ना? प्रकार का पैसे लेना है तत्वत्ता में तत् संबंध है उस संबंध से ग्रहण करना टिप्पणकार संबंध को जोड़ रहे हैं मूल में केवल विशेष तत्व से तत्प्रकार का संबंध को छोड़ दिया था अब टिप्पणकार कहते महाराज गड़बड़ हो जाएगा रजतत्व रजत में आप यदि संबंध नहीं कहोगे हम अन्य संबंध से ढूंढेंगे अन्य संबं से रजत रजत में रजत में नहीं रहेगा विषेता रजत में नहीं रहेगा विषेता नहीं रहेगा ये संबंध नहीं कहोगे हम एन के न लेने लगेंगे विषेता संबंध रजतत्व ढूंढेंगे तो क्या होगा वो रजत में मिलेगा नहीं तो तत्व तत्प्रकार विशेष आपस संबंधित नहीं रह जाएंगे इसलिए हमेशा संसर्ग भी लेना चाहिए इसमें तद्वत्ता इसलिए ग्राहिया संबंधना को तद्वत्ता के साथ जो भी संबंध अवच्छिन्नता बनता है वह समझ लेनी चाहिए और हमेशा समाज नहीं होता घटवूत कहोगे घटे प्रकार भूतलोगे विशेष वहां संयोग संबंध हो जाए घट भूतल के बीच में ये की समझ से रहेगी असंोग घट भूतल में समवा से नहीं संयोग रहता भी, भी एक द्रव्य है और भूतल भी एक द्रव्य है और पर परस्पर कार्य कारण भाव नहीं है परस्पर कार्य कारण भाव रहित दो द्रव्यों के बीच में सदा संयोग होता है और परस्पर कार्य कारण भाव संयुक्त दो द्रव्यों के बीच सदा समय संबंध होता है जैसे कपाल एक द्रव्य है घट भी द्रव्य कपाल और द्रव्य के बीच में समय संबंध है क्यों कपाल कारण है, घट कार्य कार्य कारण तो द्रव्य है तंतु कारण है, पट दो का कार्य दोनों द्रव्य एक दूसरे के बीच में संबंध समय होगा लेकिन जहां कार्य कारण नहीं है ऐसे आप बैठे भूतड़ पर आपका संबंध नहीं होगा क्या आप इस जमीन से पैदा नहीं हो रहे इसलिए आपका संबंध क्या होगा संयोग संबंध होगा जहां कार्य कारण भाव नहीं है ऐसे दो द्रव्यों के बीच में संबंध होता है तो वहां संबंध हमेशा संयोग होगा और कार्य कारण भाव हो तो संवाए ई सामान्य नियमों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए उसी को दूसरे शब्द में क्या कहते अवयव अवयवीनो संय क्योंकि हमेशा कारण द्रव्य क्या होगा अवय होगा कारिद्र भी अवयवी तो अवय आवेव और अवयवी के बीच में संवाय संबंध होगा दो अवयवियों के बीच में संयोग संबंध होगा क्या है दो अवयवी है घट पट क्या है दो अवयवी है भूतल और आप क्या है दो अवयवी है इनमें संयोग संबंध होगा तंतु क्या अवयव है उसे पट कपाल क्या अवयव है घट क्या है अवयवी तो अवय अवयवी का समवाय संबंध होता है और दो अवयवियों का संयोग है ऐसे भी समय तो तत्र तत्व प्रकार था संबंधावचन तदव, ग्राहिया तेना संयोग कपाल घटी थी ज्ञाने इसलिए किसने मानो क्या घट दिया ज्ञान को संयोगे न कपाल घटा ऐसे कोई ज्ञान करना चाह रहा तो है कपाल में घट सही समझ करेगा क्या ज्ञान समवाय तत्व प्रकार संयोगे न कपाल में घट का अनुभव हो जाए तो उसको यथार्थ कहोगे नहीं वह अथार्थ हो जाएगा वो अयथार्थ हो जाएगा क्योंकि संयोग संबंध से कपाल में घट होता ही नहीं संबंध से होगा समवाय संबंध इसलिए कहते हैं यदि मान लो किसको संयोग में न कंपाल में घट करके ज्ञान हो जाए तो भी संवाय न तद विशेषक लक्षण देता हूं तो ऐसे स्थलों में का दोष नहीं आएगा यदि तो संबंध नहीं कहोगे तो भी यथार्थ होने लग जाएगा इसे संबंध कहना जरूरी तथा ये नकार विशेषता प्रकारदा तत्सबंध अनुभवतम प्रकार अनुभवत्मारण इसे नियम क्या हो जिस संबंध क्योंकि हमेशा नहीं होगा ये तत प्रकार संबंधे नुभवस्थ याथ्यम जिस संबंध को लेने पर तत प्रकार का अनुभव यथार्थ हो जावे वही संबंध को उस ज्ञान के विषय का संस्कृत से लेना चाहिए याथ्यम तेरह निष्टताशेष तन्ष प्रकारता कोई यहाँ समझना चाहिए तार वा अथवा याद्र अनुभवत्म अथवाशेषता भी हो और तार संबंधावच्छिन्न ही तत्प्रकारता भी हो मैंने संबंध को दोनों जो जोड़ दिया संबंध को विशेषता में भी संबंध को प्रकार होता। ऐसा जो अनुभव होगा उसी अनुभव को यथार्थ मानेंगे निष्पर्शोध करने के लिए कहना जरूरी है विशेष्य अनुभव निवेश विशेषांश में कहना भी जरूरी है और स्मृतियादि में तद तत्प्रकारक तुम इतना शनि तद विशेषकत्व तत्प्रकारक अनुभवत्व उनको भी क्या करना तत् सम्बंधा यथार्थत्म तेन संबंध निष्ठ प्रकारदा, था, तदगत विशेषकता और उनमें फिर निरूपण कर देना परस्पुर में संबंधे नथार्थम भवती तत्मध निष्ठ विशेषता होनी चाहिए विशेषता विशेषता चाहिए, ज्ञान हो, तभी उसका नाम यथार्थ माना जाएगा इसे न्यायोधि में वो वाक्य है तदनिष्ठ विशेषता निरूपित तिष्ट प्रकार और सब संबंध भी जोड़ ले न संबंधे न तत्सबे न तत्सबावचन तत्विष्ठ विशेषता निर्भिता तत्व तजाशाल निष्कर्ष ऐसा तथार्थानुभव का लक्षण को ग्रहण करना पड़ेगा तभी जा करके सभी जगहों में से दोष दूर होगा उसमें तो अनुभवत्व जो दिया है वो कहा अतिव्याप्ति निवारण कर स्मृति में अतिव्याप्ति निवारण कर एतारुव में अति व्यक्ति निर्माण करने के लिए तत्प्रकार का तद रहना जरूरी है और तत्त भी ऐतारुभव में अति वक्त निर्माण करने के लिए तत्व विशेषकता भी, भी कहना जरूरी